भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजा गण सुनिए हम अपनी विशाल भुजा उठाकर जनक जी का प्रण कहते हैं राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है शिव जी का धनुष राहु है वह भारी है कठोर है यह सबको विदित है बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर कर से यानी चुपके से चलते बने उसे उठाना तो दूर रहा छूने तक की हिम्मत ना हुई। उसे शिवजी के के के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय साथ ही उसे जानकी जी बिना किसी विचार के हट पूर्वक प्रण सुनकर सब लाला, सब लाला राजा ललचा उठे जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले वे तमक कर बड़े ताव से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते वे मूर्ख राजा तमक कर यानी किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं परंतु तो जब नहीं उठता तो लजा चले आते हैं मानो वीरों की भुजाओं का बल पा वह धनुष अधिक और अधिक भारी होता जाता है तब दस हजार राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता सब राजा उपहास के योग्य हो गए जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बर्बस हारकर चले गए हृदय से हारकर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और और भी बहुत से रणधीर वीर आए परंतु धनुष को को को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया अरे भाई चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा कोई तिल भर भूमि भी ना छुड़ा सका अब कोई वीरत्या का अभिमानी नाराज न हो मैंने जान लिया है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है इसलिए क्या करूँ कुमारी ही रहे यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी टेढ़ी हो गई रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल श्री श्रीमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए मैं स्वभाव ही से कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं हे भगवान आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं उसे भी देखिए धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे सौ योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं हे नाथ आपके प्रताप के बल से धनुष को यानी बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं और यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है कि फिर मैं धनुष और तरकस कभी हाथ में भी न लूंगा जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी काप गए सभी लोग और सब राजा डर गए सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले हे राम उठो शिव जी का धनुष तोड़ो और हे ताप जनक का संताप मिटाओ गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया उनके मन में न हर्षो हुआ न विषाद और वे अपनी ऐड, यानी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई उनके वचन रूपी तारों का समूह का चमकना बंद हो गया यानी वे मौन हो गए अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी के चाल से स्वाभाविक ही चले श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली हे सखी ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे सब भी तमाशा देखने वाले हैं कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है जिस धनुष को रावण और बाण जैसे जगद विजयी सके दूर से ही प्रणाम करके चलते बने उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्री का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना रानी को हठ जान पड़ा इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं रावण और बाणास ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं और तो कोई समझाकर कर कहे या नहीं राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया हे सखी विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती यो कहकर रानी चुप हो रही तब एक चतुर यानी राम जी की महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाणी से बोली हे रानी तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहा अपार समुद्र किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है हे देवी ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए हे रानी सुनिए रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस जिस देवता से विनती कर रही हैं वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए श्री रघुनाथ जी की ओर देख देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्राण को स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा वे मन ही मन कहने लगी अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट थाना है वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है कहा तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ यह कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धरू सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है सारी सभा की बुद्धि भोली यानी बावली हो गई है अतः हे शिव के धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ इस प्रकार सीता जी मन में बड़ा ही संताप कर रही हैं। निमेश का एक लव यानी अंश भी सौ युगों के समान बीत रहा है प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही नेत्रों का जल नेत्रों के कोने यानी कोए में ही रह जाता है जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीताजी सखुचा गई और धीरज धर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे जिस पर जिसका सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है इसमें कुछ भी संदेह नहीं था प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले हे दिग्गजों हे कच्छप हे शेष हे वारा धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पावे श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान परशुराम जी के गर्व की गुरुता देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता यानी भय सीता जी का सोच जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, दावा नी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं परंतु कोई केवट नहीं है श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर कर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की समय बीत जाने पर फिर पछताने श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पलकित पुलकित हो गए मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल जैसा मंडलाकार हो गया लेते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे दिग्गज चिंघाड़ने लगे धरती डोलने लगी शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल हो विचारने लगे तुलसीदास जी कहते हैं जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था जिसका वर्णन ऊपर आया है प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए यह देखकर सब लोग सुखी हुए विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर कर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं आकाश में बड़ी जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएँ गान करके नाचने लगी ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती जहां तहां पुरुष स्त्री प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला धीर बुद्धि वाले भाट मागद और सूत लोग विरुद्धावली यानी कीर्ति का बखान कर रहे हैं सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं झांझ मृदंग शंख शहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया मानो तैरते तैरते धक्के हुए पुरुष ने ठा पाली हो धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन यानी निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली उनके अंगों में अपार शोभा है सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो करकमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देख राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाया कहा सुहावनी जय माला पहनाओ यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे इस छवि को देखकर गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे समस्त राजा गण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया नगर और आकाश में बाजे बजने लगे दुष्ट लोग लोग उदास हो हो गए गए। और सज्जन लोग सब हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जय कार्य करके आशीर्वाद दे रहे हैं देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलिया छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुद्धावली यानी कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोगों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी यानी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों सखिया कह रही है सीते स्वामी के चरण छुओ किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे वे दुष्ट कुपुत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी यानी पूरी होगी हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है यदि जनक जी कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो ये वचन सुनकर साधु राजा बोले इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता वीरता और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई वही थी कि अब कहीं से मिली है है ऐसी दुष्ट बुद्धि तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे सिंह का भाग खरगोश चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति यानी मोक्ष चाहे हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई तब सखिया उन्हें वहां ले गई जहां रानी यानी सीता जी की माता थी श्री रामचंद्र जी मन में सीताजी करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं किंतु तो श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते उनके नेत्र लाल और टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो विश्वामित्र तो है ही इनके गुरु अरे खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक यानी छिप गए हों गोरे शरीर पर विभूत यानी भस्म बड़ी फभ रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है सिर पर जटा है सुंदर मुख्य चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है भोहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं छाती और भुजाएं विशाल हैं सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए माला पहने और मृगचर्म लिए हैं कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और दो तर्कस बांधे हैं हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांतवेश है परंतु करनी बहुत कठोर है स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता मानो वीर रस ही मुनिका शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मेरी आयु पूरी हो गई फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया <coughs> परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में दे गई फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित यानी स्तब्ध हो रहे फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह भारी भीड़ कैसी है उनके शरीर में क्रोध छा गया जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए जनक जी के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े जमीन पर पड़े दिखाई दिए अंत में क्रोध में भरकर अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले रे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा उसे शीघ्र दिखा नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते यह देखकर कर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे सबके हृदय में बड़ा भय है सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी पर परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा तब श्री रामचंद्र जी सबके सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी की डरी हुई जानकर बोले उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा क्या आ गया है मुझसे क्यों नहीं कहते यह सुनकर क्रोधी मुनि कर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम का काम काम करे, शत्रु करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने को को धनुष को तोडा है, वह सहस्त्र बाहू के समान मेरा शत्रु है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले हे गोसाई लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है यह सुनकर भिगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे अरे राजपुत्र काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनुही के समान है लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा हे देव सुनिए हमारी जान में तो सभी धनुष एक से ही है पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था फिर यह तो छूते ही टूट गया इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है हे मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले अरे दुष्ट तूने मेरा नहीं नहीं सुना मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ अरे मूर्ख क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्वभर में विख्यात हूं अपनी भुजाओ के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला हे राजकुमार सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख अरे राजा के बालक तू अपने माता पिता की सोच के वश न कर मेरा फरसा बड़ा भयानक है यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं यहां कोई कुमड़े की बतिया यानी छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी यानी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है कुठार और धनुष बाण देख ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देख कर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं इन्हें यानी धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले हे विश्वामित्र सुनो यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा मैं पुकार कर कहे देता हूँ फिर मुझे दोष नहीं है यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो लक्ष्मण जी ने कहा हे hey मुनि आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं गाली देते शोभा नहीं पाते शूरवीर तो युद्ध में करनी यानी शूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं आप तो मानो काल को हाँक लगा लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फर्से को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले अब लोग मुझे दोष न दे यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया पर अब यह सचमुच ही मरने को आ गया है विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कर दीजिए बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ सो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील यानी प्रेम से नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उर्ण हो जाता विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं किन्तु यह लोहमयी यानी केवल फौलाद की बनी हुई खाण खाड़ा यानी खडग है ऊख की रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए खेद है मुनि अब भी बेसमज बने हुए हैं इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता वह संसार भर में प्रसिद्ध है आप माता पिता से तो अच्छी तरह उर्ण हो ही गए अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है वह मानो हमारे ही मथे काढ़ा था बहुत दिन बीत गए इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी लक्ष्मण जी ने कहा हे भृगुश्रेष्ठ आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं पर हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ यानी तरह दे रहा हूँ आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले है ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं यह सुनकर अनुचित है अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए इस सीधे और दुदमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए यदि यह प्रभु का यानी आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं अतः है इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नक्श से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया उन्होंने कहा हे hey राम तेरा भाई बड़ा पापी है यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है यह विश्व मुख है दुधमुहा नहीं स्वभाव से ही टेढ़ा है तेरा अनुसरण नहीं करता तेरे जैसा शीलवान नहीं है यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा हे मुनि सुनिए क्रोध पाप का मूल है जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते यानी सबका अहित करते हैं हे मुनिराज मैं आपका दास हूँ अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे बैठ जाइए यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी यानी कारीगर को बुलवाकर जुड़वा दिया जाए लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए अनुचित बोलना अच्छा नहीं है